महाभारत सभा पर्व अध्याय अड़तीस द्वारिकापुरी एवं रुक्मणी आदि रानियों के महलों का वर्णन श्री बलराम और श्री कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश भीष्मी द्वारका दृष्टि विभुर नारायणो हरि ऋष्ट सर्वासपन्नावेशुम उपच क्रम भीष्मी कहते हैं युधिष्ठिर सर्वव्यापी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने सब प्रकार के मनोवांछित पदार्थों से भरी भरीपुरी द्वारकापुरी को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसमें प्रवेश करने की तैयारी की सोप्य वृक्षाश रम्या समन्तो द्वारवत्याम नानापुष्प फलान्वता उन्होंने देखा द्वारकापुरी के सब ओर बगीचों में बहुत से रमणीय वृक्ष समूह शोभा पा रहे हैं जिनमें नाना प्रकार के फल और फूल लगे हुए हैं अर्कचंद्र चंद्र प्रत्येका शरिमे रुकुट निर् द्वारिका रचिता रम्य सुकृता विश्व कर वहाँ के रमणीय राज सदन सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान तथा मेरु पर्वत के शिखरों की भांति गगन चुम्बी थे उन भवनों से विभूषित द्वारकापुरी की रचना साक्षात विश्वकर्मा ने की थी पद्म से वितवार भी गंगा सिंधु प्रकाशा भी परिखा भी अलंकृता उस पुरी के चारों ओर बनी हुई चौड़ी खाइया उसकी शोभा बढ़ा रही थी उसमें कमल के फूल खिले हुए थे हंस आदि पक्षी उनके जल का सेवन करते थे वे देखने में गंगा और सिंधु के समान जान पड़ती थी पांडरे विराजिताम व्यन्म निवेष्टेण दौरवा भ्रम परिचद सूर्य के समान प्रकाशित होने वाली ऊंची गगनचुंबी श्वेत चहारदीवारी से शोभित द्वारिकापुरी सफ़ेद बादलों से घिरी हुई देवपुरी अमरावती के समान जान पड़ती थी नंदन प्रतिमय शापी मिश्र कतिम भाति चैतीथम दिव्यम पिता महवन यता था वैभ्रज प्रतिमयशतूसुकोमोत्कटैर भाति तारा परिप्ता द्वारिका दौरिवाम्बरे नंदन और मिस्त्रक जैसे वन उस पुरी की शोभा बढ़ा रहे थे वहाँ का दिव्य चैत्र रथ वन ब्रह्मा जी के अलौकिक उद्यान की भांति शोभित था सभी ऋतुओं के फूलों से भरे हुए भ्राज नामक वन के सदृश मनोहर उपवनों से घिरी हुई द्वारिकापुरी ऐसी जान पड़ती थी मानो आकाश में तारिकाओं से व्याप्त स्वर्गपुरी शोभा पा रही हो भाति रे वत कह और ओ पूर्वश्याम दिथि रम्याम द्वारिकाया विभूषण रमणी द्वारिका पुरी की पूर्व दिशा में महाकाय रैवतक पर्वत जो उस पुरी का आभूषण रूप था सुशोभित हो रहा था उसके शिखर बड़े मनोहर थे दक्षिण श्याम लाभेश पंचवर्णो विराजते इंद्र के तो प्रतीका सुकक्षो राज महावर उद्रिप्रिका पाण्डर पाण्डवर्षभ पूरे के दक्षिण भाग में लता नामक पर्वत शोभा पा रहा था जो पांच रंग का होने के कारण इंद्रध्वजा प्रतीत होता था पश्चिम दिशा में शुकक्ष नामक रजत पर्वत था जिसके ऊपर विचित्र पुष्पों से सुशोभित महान वन शोभा पा रहा था पांडव पांडवश्रेष्ठ उसी प्रकार उत्तर दिशा में मंदराचल के सदृश श्वेतवर्ण वाला वेणुमंत पर्वत शोभामान था चित्र कम्बल वर्णाभम पांचन्यावन तथा कवनम चैव चातिर प्रती रह पर्वत के पास चित्रकंबल के से वर्ण वाले पाँचजन्यवन तथा सर्वतुक वन की भी बड़ी शोभा होती थी लतावैषम समन्तात तो मेरु प्रभुवनम महत भातितालवनमत पुष्पकंडरी कवत लता पर्वत के चारों ओर मेरुप्रभ नामक महान वन तालवन तथा कमलो शिष शोभित पुष्पक वन शोभा पा रहे हैं सुकक्षम परिवार चित्रपुष्प महावन सतपत्र करवीर कुसुम च सुकक्ष पर्वत को चारों ओर से घेरकर कर चित्र पुष्प नामक महावन सतपत्रवन करवीरवन और कुसुम्भी वन सुशोभित होते हैं भाति चैत्र रथम च च महावनम रमणम भावनम च वेणुमंत समत वेणुमंत पर्वत के सब और चैत्ररथ नंदन रमन और भावन नामक महान वन शोभा पाते हैं णी रम्या पूर्वश्याम दिश भारत धनुषत परिणा केशवस्म भारत महात्मा केशव की के उस में पूर्व दिशा की ओर एक रमणी पुष्करणी शोभा पाती है जिसका विस्तार सौ धनुष है महापुरी पंचाश्द प्रवेशो द्वारा पचास दरवाजों से शोभित और सब ओर से प्रकाशमान उस रम्य महापुरी द्वारिका में श्री कृष्ण ने प्रवेश किया अप्रमेयाधाम महागा प्रसाद प्रसाद वह कितनी बड़ी है इसका कोई माप नहीं था उसकी ऊंचाई भी बहुत अधिक थी वह पूरी चारों ओर अत्यंत अगाध जलराशि से घिरी हुई थी सुंदर सुंदर महलों से भरी हुई द्वारिका श्वेत अट्टालिकाओं से सुशोभित होती थी तीखे यंत्र भिर यंत्र जाले आये यंत्र यहां विभिन्न यंत्रों के समुदाय और लोहे के बने हुए बड़े बड़े चक्रों से सुरक्षित द्वारका पुरी को भगवान ने देखा अष्टौरथ सहस्राणी प्राकार किरह समुत्थित पताका ने यथा देवपुरे तथा देवपुरी की भांति उनकी चार दीवारी के निकट क्षुद्र घंटिकाओं से सुशोभित आठ हजार रथ शोभा पाते थे जिनमें पताकाएं फहराती रहती थी अष्टोजन विस्तीम अचलाम द्वादशता दश द्वारकाी द्वारका पुरी की चौड़ाई आठ योजन है एवं लंबाई बारह योजन है अर्थात वह कुल छियानवे योजन विस्तृत है उसका उपनिवेश समीपस्थ प्रदेश उसके दुगना अर्थात एक सौ बयानवे योजन विस्तृत है वह पुरी सब प्रकार से अविचल है श्री कृष्ण ने उस पुरी को देखा अष्ट मार्गाम महाकक्षा महा षोडश महा एवं मार्ग परिक्षि उसमें जाने के लिए आठ मार्ग हैं, बड़ी बड़ी ज्योढ़ियाँ हैं और सोलह बड़े बड़े चौराहे हैं उस प्रकार विभिन्न मार्गों से परिष्कृत द्वारिका पूरी साक्षात शुक्राचार्य की नीति के अनुसार बनाई गई है व्यूहान मार्ग सप्तः महापथा तगरी विश्वकर्म व्यूहों के बीच बीच में मार्ग बने हैं सात बड़ी बड़ी सड़कें हैं साक्षात विश्वकर्मा ने इस द्वारिका नगरी का निर्माण किया है मणिशो पानी रूपे जन हर्ष गीत घोष महा घोषाद प्रवरिशने और मणियो की सीढ़ियों से सुशोभित यह नगरी जन जन को हर्ष प्रदान करने वाली है यहाँ गीत के मधुर स्वर तथा अन्य प्रकार के घोष गूँजते रहते हैं बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के कारण वह पूरी परम सुंदर प्रतीत होती है तस्म पुर्वर श्रेष्ठे दाशारहा यशस्वीना भगवान पाक शासन नगरो में श्रेष्ठ उस द्वारिका में यशस्वी दशाह वंशियों के महल देखकर भगवान पाक शासन इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई समुद्धित पता परिप्लव कांचना भान भास्वंती मेरुकूट उन महलों के ऊपर ऊंची पताकाएं फहरा रही थीं वे मनोहर भवन मेघों के समान जान पड़ते थे और सुवर्णमय होने के कारण अत्यंत प्रकाशमान थे वे मेरु पर्वत के उत्तुंग शिखरों के समान आकाश को चूम रहे थे सुधा पांडर सिंह गयुंभ परिक्षदय रत्न सानु गुहा सिंगय सर्वरत्न विभूषित उन गृहों के शिखर चूने से लिपे पूते और सफ़ेद थे उनकी छतें सुवर्ण की बनी हुई थी वहाँ के शिखर गुफा और शिंग सभी रत्न में थे उस पुरी के भवन सब प्रकार के रत्नों से विभूषित थे सार्थ है संबंध है। भगवान ने देखा वहां बड़े बड़े महल अटारी तथा छज्जे हैं और उन छज्जों में लटकते हुए पक्षियों के पिंजड़े शोभा पाते हैं कितने ही यंत्र वहाँ के महलों की शोभा बढ़ाते हैं अनेक प्रकार के रत्नों से जटित होने के कारण द्वारका के भवन विविध धातुओं से विभूषित पर्वतों के समान शोभा धारण करते हैं मणिकांचन भौम सुधाम कुछ गृह तो मणि के बने हैं कुछ सुवर्ण से तैयार किए गए हैं और कुछ पार्थिव पदार्थों अर्थात ईट पत्थर आदि द्वारा निर्मित हुए हैं उन सबके के भाग चुने से स्वच्छ किए गए हैं उनके दरवाजे चौखट किवाड़े, जाम्बुन सुवर्ण के बने हैं और अर्गनाए अर्थात सिटकनिया वैदर्मणि से तैयार की गई है सर्वतो सुख संस्पर्शय महाधन परिच्छ देह रम्यसान गुहा सिंह गैह उन गृहों का स्पर्श सभी ऋतुओं में सुख देने वाला है वे सभी बहुमूल्य समानों से भरे हैं उनकी समतल भूमि गुफा और शिखर सभी अत्यंत मनोहर हैं उससे उन भवनों की शोभा विचित्र पर्वतों के समान जान पड़ती है पंचवर्ण सुवर्णेश पुष्पृष्टेशम प्रभ तुल्य परजन निर्घोष नाना वर्णुदे उन गृहों में पाँच रंगों से सुवर्ण मढ़े गए हैं उनसे जो बहुरंगी आभा फैलती है वह फुलझड़ी सी जान पड़ती है उन गृहों से मेघ की गंभीर गर्जना के समान शब्द होते रहते हैं वे देखने में अनेक वर्णों के बादलों के समान जान पड़ते हैं महेंद्र शिखर प्रख्य विश्वकर्मणाम आली खतरका चंद्रार्क भास्वी विश्वकर्मा के बनाए हुए वे ऊँचे और विशाल भवन महेंद्र पर्वत के शिखरों की शोभा धारण करते हैं उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो वे आकाश में रेखा खींच रहे हों उनका प्रकाश चंद्रमा और सूर्य से भी बढ़कर है भोगवती भोगवती गंगा प्रचंड नागपण गणों से भरे हुए भयंकर कुंडो से सुशोभित होती है उसी प्रकार द्वारिकापुरी दशारह कुल के महान सौभाग्यशाली पुरुषों से भरे हुए उपर्युक्त भवन रूपी सदों के द्वारा शुभ पार है कृष्णध्वजोपवासैश्च दासुरोतृषि मयूरश्च्रभमा प्रभाकुह वासुदेवेंद्र पर्जन्य गृह मेघैरलता दादी द्वार का मेघैर्दरिव संता जैसे आकाश मेघों की घटा से आच्छादित होता है उसी प्रकार द्वारकापुरी मनोहर भवन रूपी मेघों से अलंकृत दिखाई देते हैं ये भगवान श्री कृष्ण ही वहाँ इंद्र एवं पर्जन्य प्रमुख मेघ के समान है विष्णुवंशी युवक मतवाले मयूरों के समान उन भवन रूपी मेघों को देखकर हर्ष से नाच उठते हैं सहस्रों स्त्रियों की कांति विद्युत की प्रभा के समान उनमें व्याप्त है जैसे मेघ कृष्णध्वज अर्थात अग्नि या सूर्य किरण के उपबाह्य अर्थात आधेय अथवा कार्य है उसी प्रकार द्वारिका के भवन भी कृष्णध्वज से विभूषित उपबाह्य अर्थात वाहनों से संपन्न है यदुवंशियों के विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र उन मेघ महलों में इंद्रधनुष की बहुरंगी छटा छिटकाते हैं भगवतो साक्षा भगवत वैश्विता दुर्वेदेवस्थुजन आयतर्ण अमेयम महाधन प्राद वर संपन्न युक्त जगति पर्वते भारत देवाधिदेव भगवान श्रीकृष्ण का भवन जिसे साक्षात्शकर्मा ने अपने हाथों बनाया है चार योजन लंबा और उतना ही चौड़ा दिखाई देता है उसमें कितनी बहुमूल्य सामग्रियां लगी हैं इसका अनुमान लगाना असंभव है उस विशाल भवन के भीतर सुंदर सुंदर महल और अट्टालिकाएँ बनी हुई है वह प्रासाद जगत के सभी पर्वतीय दृश्यों से युक्त है श्री कृष्ण बलराम और इंद्र ने उस द्वारिका को देखा यमचकार य महाबास्पोदि प्रसाद पद्मनाभ से मेरो गिरे सिंगं उथित कांचनायुत ऋक्म्यावरो वा विम महात्म महाबाहु विश्वर्माण इंद्र की प्रीण से भगवान पद्मनाभ के लिए जिस मनोहर प्रासाद का निर्माण किया है उसका विस्तार सब ओर से एक एक योजन का है उसके उच्च ऊंचे शिखर पर स्वर्ण मढा गया है जिससे वह बेरू पर्वत के तुंग सिंह की शोभा धारण कर रहा है वह प्रासाद महात्मा विश्वकर्मा ने महारानी रुक्मणी के रहने के लिए बनाया है यह उनका सर्वोत्तम निवास है सत्यभामा विचित्र की दूसरी मा तदा श्वेत रंग के प्रासाद में निवास करती है जिसमें विचित्र मणियों के सोपान बनाए गए हैं उसमें प्रवेश करने पर लोगों को ग्रीष्म ऋतु में भी शीतलता का अनुभव होता है विमला निर्मल सूर्य के समान तेजस्वी उस मनोरम प्रसाद की शोभा बढ़ाती है एक सुंदर उद्यान में उस भवन का निर्माण किया गया है उसके चारों ओर ऊंची ऊंची ध्वजाएं फहराती रहती हैं। स प्रासाद मुख्योत्र जांबव्या विभूषि प्रभयाभूषणि तैलोक्यव भाषय यस्त पांडवर्णाभव तोरतरमाश्रिता विश्वर्मा कौ दैन इसके शिवा वह प्रमुख प्रासाद जो रुक्मणी तथा सत्यभामा के महलों के बीच में पड़ता है और जिसके उज्ज्वल प्रभा सब और फैली रहती है जामवती देवी द्वारा विभूषित किया गया है वह अपने दिव्य प्रभा और विचित्र सजावट से मानो तीनों लोगों को प्रकाशित कर रहा है उसे भी विश्वकर्मा ने ही बनाया है जामवती का वह विशाल भवन कैलाश शिखर के समान सुशोभित होता है जामूनद प्रदीप्ताग्रह प्रदीप्त ज्वलन उपम सागर प्रतिबूति मेरुरी दुहिता जुहिता कुलशालिरी सुकेशीनाम विख्याता केशवे नवेशिता जिसका दरवाजा जाम्बुनद सुवर्ण के समान उद्दीप्त होता है जो देखने में प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ता है विशालता में समुद्र से जिसकी उपमा ही दी दी जाती है जो मेरु के नाम से विख्यात है उस महान प्रासाद में गांधार राज की कुलीन कन्या सुकेशी को भगवान श्री कृष्ण ने ठहराया है पद्मकूट पद्मवर्णो महाप्रभः सुभा महाबाहो निवास परमाचित महाबाहो पद्मकूट नाम से विख्यात जो कमल के समान कांति वाला प्रसाद है वह महारानी सुप्रभा का परम पूजित निवास स्थान है यस्त सूर्य प्रभो नाम उच लक्षणा जाग धन्वना कुरुश्रेष्ठ जिस उत्तम प्रासाद की प्रभा सूर्य के समान है उसे सार्ग धनवा श्री कृष्ण ने महारानी लक्ष्मणा को दे रखा है वैदुर्यरवरणा प्रादो हरित प्रभ यम विदो सर्वूताने हरिद्व भारत वास मित्रबिंदा देवर्षिगण पूजि महिष्यावासदेव भूषणम सर्वे स्मार भारत वैदुर्य मणि के समान कांतिमान हरे रंग का महल जिसे देखकर सब प्राणियों को श्रीहरि ही हैं ऐसा अनुभव होता है वह मित्रविंदा का निवास स्थान है उसके देवगण भी सराहना करते हैं भगवान वासुदेव की रानी मित्रविंदा का यह भवन अन्य सब महलों का आभूषण रूप है यस्त यस्त्रुख्योत्र विहित सर्वशिल्पी भी अतीव रम्य सौप्यत्र प्रसन्नती सुदत्ता या सुवासस्तुपूजित सर्वशिल्पी भी महेष्यासुदेवस् केतुमान इतभ्रुतः युधिष्ठिर द्वारिका में जो दूसरा प्रमुख प्रासाद है उसे संपूर्ण शिल्पियों ने मिलकर बनाया है वह अत्यंत रमणीय भवन हस्तासा खड़ा है सभी शिल्पी उसके निर्माण कौशल की सराहना करते हैं उस प्रासाद का नाम है केतुमान वह वा भगवान वासुदेव की महारानी सुदत्ता देवी का सुंदर निवास स्थान है प्रासादो वीरजो राहात्मन उपस्थान गृहता केशव से महात्मनः वही विरज नाम से प्रसिद्ध एक प्रासाद है जो निर्मल एवं रजोगुण के प्रभाव से शून्य है वह परमात्मा श्री कृष्ण का उपस्थान गृह अर्थात खास रहने का स्थान है यस्तो प्रासमयम विभो इसी प्रकार वहाँ एक और भी प्रमुख प्रासाद है जिसे स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया है उसकी लंबाई चौड़ाई एक एक योजन की है भगवान का वह भवन सब प्रकार के रत्नों द्वारा निर्मित हुआ है ते तो विहिता सर्वे वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के सुंदर सदन में जो मार्गदर्शक ध्वज है उन सब के दंड स्वर्ण में बनाए गए हैं उन सब पर पताकाए फहराती रहती हैं घंटा जाल त्रवेशा चवेश आहृद यद सिंह न वैजयंत्य चलो द्वारकापुरी में सभी के घरों में घंटा लगाया गया है यद सिंह श्री कृष्ण ने वहां लाकर वैजयंती पताकाओं से युक्त पर्वत स्थापित किया है हंसकूटस्थम हंटू हंसकूट सिंगम्रदुम्न सरो महतम ष्ठिताल समुसेम अर्ध योजन विस्तृत वहाँ हंसकूट पर्वत का शिखर है जो साठ ताड़ के बराबर ऊंचा और आधा योजन चौड़ा है वही इंद्रद्युम्न सरोवर भी है जिसका विस्तार बहुत बड़ा है सकंदर वहां सब भूतों के देखते देखते किन्नरों के संगीत का महान शब्द होता रहता है वह भी अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का ही लीला स्थल है उसकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि है आदित्य पथ यद जाम्बु तन्मे शिखरमु जांबूनदम दिव्यम त्रीसोक सुद तदप्युत्टन आहृत भ्रजमे विभूषित मेरूपर्वत का जो सूर्य के मार्ग तक पहुँचा हुआ जामूनदमय दिव्य और त्रिभुवन विख्यात उत्तम शिखर है उसे उखाड़कर भगवान श्री कृष्ण कठिनाई उठा भी अपने महल में ले आए हैं सब प्रकार की औषधियों से अलंकृत वह मेरु शिखर द्वारिका में पूर्वत प्रकाशित है यम इंद्र भवना चौरी राज परम तपिजात सतत के शत्रुओं को संताप देने वाले भगवान श्री कृष्ण जिसे इन्द्र भवन से हर ले आए थे वह पारिजात वृक्ष भी उन्होंने द्वारिका में ही लगा रखा है वेहता वादेव ब्रह्मस्थल महाद्रमा शाल स्वर्णाखाणा भल्ला तक कपिथाच चंद्र वृक्षाच चंपका खरजोरा के तह से वह सम भगवान वासुदेव ने ब्रह्मलोक के बड़े बड़े वृक्षों को भी लाकर द्वारका में लगाया है साल ताल अश्वकर्ण किनेर सौशाखाओं से सुशोभित वट वृक्ष भल्ला तक अर्थात भितावा भिलावा कपित कैथ चंद्र बड़ी इलायची के वृक्ष चंपा खरजू खजूर और केतक अर्थात केवड़ा ये वृक्ष वहा सब और लगाए गए थे पद्मा कुल जलोपेता रक्ता सौगंध को मणि कबालुका पुष्करण्य तासाम तामकूला शोभ ये महाद्रुमा द्वारका में जो पुष्करणिया और सरोवर है वे कमल पुष्पों से शोभित स्वच्छ जल से भरे हुए हैं उनकी आभा लाल रंग की है उनमें सुगंध युक्त उत्पल खिले हुए हैं उनमें स्थित बालू के कण मणियों और मोतियों के चूर्ण जैसे जान पड़ते हैं वहाँ लगाए हुए बड़े बड़े वृक्ष उन सरोवरों के सुंदर तटों की शोभा बढ़ाते हैं येमता वृक्षा ये च नंदन जाहृत सिंह ने निवेशिता जो वृक्ष हिमालय पर उगते हैं तथा जो नंदन में उत्पन्न होते हैं उन्हें भी यदुप्रवर्ष कृष्ण ने वहाँ ला कर लगाया है रक्तपीतारुण प्रख्या फल ते ते थर्वतू फलपूर्ण कोई वृक्ष लाल रंग के हैं कोई पीत वर्ण के हैं और कोई अरुण कांति से सुशोभित हैं तथा बहुत से वृक्ष ऐसे हैं जिनमें श्वेत रंग के पुष्प शोभा पाते हैं द्वारिका के पनों में लगे हुए पूर्वोक्त सभी वृक्ष संपूर्ण ऋतुओं के फलों से परिपूर्ण है सहस्र पत्र सहस्रपत्रपद्मा मंदाराश सहस्रशः अशोका तिलका खर्णिरालका नगम्लिका कर्वागपुष्पाश्चंपुलका सप्तपर्ण कदंबास् नीपुर्भ का केतक्य केसरा हिन्ताल्लताटकाकुला लत पिंडि बीजपूरका द्राक्षा खर्जूरा मृदिका जबूका स्तार आम्रापनस वृक्षाश्चोलास्ते लिकुचाब्रतका चिरीका कथा नलिकुता से उतोश कवना च वना चल्या जातिम्लिकटलात्था तैतभाबंधुजीभ प्रवाल प्रबलाशोक प्राचीनाश प्रियंगो बदरी जब स्पंदन चंदन शव पलाश्च पाटला वट पिपल उदुंबर द्विद पालाश पारीभद्रक इंद्रभिक्षाजुन अस्वस्थक सौभंजनकृक्षे भल्लटैरस्वसाई तजैस्तूलवल्लवंगे क्रमुकता वंश्ष विधस्त पिरोपित सहस्रल कमलहस्रो मंदार अशोक कर्णिकार किलकनागमलिका नागपुष्प चंपक त्रिन, गुल्म सप्तपर्ण अर्थात छितवन कदम्ब नीप कुर्बक केतकी, केसर हिन्ताल तल ताटक ताल प्रियंगू बकुल अर्थात मौलश्री पिंडिका बीजपुर अर्थात बिजोरा दाख आंवला खजूर मुनक्का जामुन आम कटहल अंकोल तिल तिंदुक लिचुक लिकुच अर्थात लीची आमड़ा का अर्थात काकोली नाम की जड़ी या पिंड खजूर कंटकी अर्थात बेर नारियल इंगुद अर्थात हिंगोट उत्क्रोशकवन कदलीवन जाति चमेली मल्लिका अर्थात मोतियां, पाटल भल्ला तक, कपिथ, तैतभ बंधुजीव अर्थात दुपहरिया प्रवाल, अशोक और कामारी अर्थात गंभारी आदि सब प्रकार के प्राचीन वृक्ष बेर, जौ, स्पंदन, चंदन शमी बिल्व पलाश पाटला बड़ पीपल गुलर द्विदल पालाश, पारीभद्रक इंद्र वृक्ष अर्जुन वृक्ष अस्वस्थ तिरविल्व सौभंजन भल्लट, अश्वपुष्प सर्ज तांबुलता लवंग सुपारी तथा नाना प्रकार के बांस ये सब द्वारिकापुरी में श्री कृष्ण भवन के चारों ओर लगाए हैं ये च नंदनजा वृक्षा ये चैत्र रथे भटे सर्वे ते यनाथे ना परिरोपिता नंदन वन में और चैत्र वन में जो जो वृक्ष होते हैं वे सधु सभी यदुपति भगवान श्री कृष्ण ने ला कर यहाँ सब ओर लगाए हैं कुमदोत्पल पूर्णाश्च वाप्य कूपा सहस्र समाकुल महावाप्य पीता लोहित बालुका भगवान श्री कृष्ण के गृहोद्यान में कुमुद और कमलों से भरी हुई कितनी ही छोटी बावलियाँ हैं सहस्रों कुएं बने हुए हैं जल से भरी हुई बड़ी बड़ी वापिकाएं भी तैयार कराई गई है जो देखने में पीतवर्ण की है और जिनकी बालुकाएं लाल है तस्मिन गृहवर एनद्य प्रसन्न सलीला हा फुल्लो पल जलो पेता नाना ध्रूम छमहा उनके गृहोद्यान में स्वच्छ जल से भरे हुए कुंड वाली कितनी ही कृत्रिम नदियाँ प्रवाहित होती रहती हैं जो प्रफुल्ल उत्पल युक्त जल से परिपूर्ण है तथा जिन्हें दोनों ओर से अनेक प्रकार के वृक्षों ने घेर रखा है तस्मिन गृह बने नद्यो मणि सरकर वालुका मत बर्ण संघाच को किला उस भवन के उद्यान की सीमा में मणिमय कंकड़ और बालिकाओं से सुशोभित नदियाँ निकाली गई है जहाँ मत वाले मयूरों के झुंड चरते हैं और मदोन मत मदोन्मत को कोहू किया करती हैं बो पर गज उ त्र गो महेश तथा निवास तत्र बराह मृग पक्षिणाम उस गृहोद्यान में जगत के सभी श्रेष्ठ पर्वत अंशत संगृहित हुए हैं वहाँ हाथियों के यूथ तथा गाय भैंसों के झुंड रहते हैं वहीं जंगली सुअर मृग और पक्षियों के रहने योग्य निवास स्थान भी बनाए गए हैं विश्वकर्म कृत शैर प्राकार कुद्याधाकर तो विश्वकर्मा द्वारा निर्मित पर्वत माला ही उस विशाल भवन की चाह दीवारी है उसकी ऊंचाई सौ हाथ की है और वह चंद्रमा के समान अपने स्वेत छटा फिटकाती रहती है तेन ते च महाशैला सरित सरांश परिक्षिप्ता हर्म्यस् वनापमान चम पूर्वोक्त बड़े बड़े पर्वत सरिताएँ सरोवर और प्रसाद के समीपवर्ती वन उपवन इस दीवारी से घिरे हुए हैं एतम गोविंदो दिहु इस प्रकार शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा द्वारा बनाए हुए द्वारका नगर में प्रवेश करते समय भगवान श्री कृष्ण ने बारंबार सब और दृश्यपात किया तत्र देवताओं के श्रीमान ने वहां द्वारिका को सब और दृष्टि दौड़ाते हुए देखा एवंया चक्रो द्वारका मृत भात्र उपेन्द्र बल देव चाष महायशा इस प्रकार उपेन्द्र अर्थात श्री कृष्ण बलराम तथा महायशस्वी इंद्र इन तीनों श्रेष्ठ महापुरुषों ने द्वारकापुरी की शोभा देखी तथा तथस्त विदेश तदनंतर गरुण के ऊपर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक से वाले अपने उस पांच जन को बजाया जो शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाला है तस्य रास उस घोर शंख ध्वनि से समुद्र विक्षुब्ध हो उठा तथा सारा आकाश मंडल गूंजने लगा उस समय वहां यह अद्भुत बात हुई पांचजन्य निर्घोषण ककुरांध का विशोका गरुण से चर्शना पाँचजन्य का गंभीर घोष सुनकर और गुण का दर्शन कर कुकुर और अंधक वंशी यादव शोक रहित हो गए शखचक्र गदा पाणी सुपर्ण सिरसे स्थित दृष्टवा जी श्री कृष्ण भास्कर दय तेजस भगवान श्री कृष्ण के हाथों में शंख चक्र और गदा आदि आयुध सुशोभित थे वे गरुण के ऊपर बैठे थे उनका तेज सूर्योदय के समान नूतन चेतना और उत्साह पैदा करने वाला था उन्हें देखकर सबको बड़ा हर्ष हुआ तत सूर्य प्रणादे नाम च महा सिंहनादस्य सिंहनाद सेवासिना तदनंतर सुरी और भेरियाँ बज उठी उनकी आवाज बहुत दूर तक फैल गई समस्त पूर्वासी भी सिंहनाद कर उठे ततस्ते सर्वदासे च ककुरांधका प्रियमणा समाजमो आलोक्य मधुसूदन उस समय दासह कुकुर और अंधक वंश के सब लोग भगवान मधुसूदन का दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए और सभी उनके अगवानी के लिए आ गए वासुदेवम उग्रसेन ओ जय राजा वासुदेव निवेशनम राजा उग्रसेन भगवान वासुदेव को आगे करके वेणुनाद और संखद ध्वनि के साथ उनके महल तक उन्हें पहुँचाने के लिए गए से दे देव की रोहिणी तथा उग्रसेन की स्त्रियां अपने अपने महलों में भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन करने के लिए यथास्थान खड़ी थी पास आने पर उन सब ने उनका यथावत सत्कार किया अता सर्वे तो वे आशीर्वाद देती हुई उस कार बोली समस्त ब्राह्मण द्वेशी असुर मारे गए अंधक और विष्णुवंश के वीर सर्वत्र विजयी हो रहे हैं स्त्रियों ने भगवान मसूदन से ऐसा कहकर उनकी ओर देखा तदन श्री कृष्ण गरुण के द्वारा ही अपने महल में गए वहां उन परमेश्वर ने एक उपयोग स्थान में मणि पर्वत को स्थापित कर दिया ततो रत्नानि निधायंड का दर्शन लाल सह इसके बाद कमलनेन नयन मधुसूदन ने सभावन में धन और रत्नों को रखकर मन ही मन पिता के दर्शन की अभिलाषा की ततः शांतिपणीम पूर्व उपस्पृष्ट महायशावंते पृथ्ताम राक्ष प्रियमा महाभुज फिर विशाल एवं कुछ लाल नेत्रों वाले उन महायशस्वी महाबाहु ने पहले मन ही मन गुरु सांदीपनी के चरणों का स्पर्श किया तथा परिपूर्ण अच्छा आनंद गेत वंदे सहराबेण पितरम वा सवानुज तत्पश्चात भाई बलराम जी के साथ जाकर श्रीकृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक पिता के चरणों में प्रणाम किया उस समय पिता वसुदेव के नेत्रों से प्रेम के आंसू भर आए और उनका हृदय आनंद के समुद्र के निमग्न हो गया राम कृष्णो समाशिष्य सर्वे चाधक विष्णय अंधक और विष्णुवंश के सब लोगों ने बलराम और श्रीकृष्ण को हृदय से लगाया तम तो कृष्ण समारहृत्य रत्नोघ धन संचय व्यभ सर्वैष्णुभ्य आदध्यमृतचा प्रवेश भगवान श्री कृष्ण ने रत्न और धन की उस राशि को एकत्र करके अलग अलग बाँट दिया और संपूर्ण विष्णुवशियों से कहा यह सब आप लोग ग्रहण करें यथा यहां उपागम्य सांतादुन नंदन सर्वनाम जग्राह अथोक्ष विद्दा सर्वत्नमान चजत्ताथ सर्वे यदुनंदन तदनंतर यद, यद नंदन यदनंदन श्री कृष्ण ने यदवंशियों में जो श्रेष्ठ पुरुष थे उन सब से क्रमशः मिलकर सब यादवों को नाम ले लेकर बुलाया और उन सबको ने सभी रत्न में धन पृथक पृथक बांट दिए सब महामात्र महेंद्र प्रमुख सह सुभय विष्ण शार तूल सि जैसे पर्वत की कंद्रा से होती है उसी प्रकार द्वारिका श्री कृष्ण रही थी अथास सु महायस धक ककुरंधक मुख्या हु जब सभी जलवंशी अपने अपने आसनों पर बैठ गए उस समय देवताओं के स्वामी महायशस्वी महेंद्र अपने कल्याणमयी वाणी द्वारा कुकुर और अंधक आदि यादवों तथा राजा उग्रसेन का हर्ष बढ़ाते हुए बोले